देहाय शांति शांति शांति भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं मंगलाचरण की चर्चा हो गई है मंगलाचरण में प्रयुक्त वासुदेव पद की व्याख्या भी दो प्रकार से विष्णुपुराण में जो की गई है उसे वासुदेव शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाले श्लोक के माध्यम से भाष्यकार भगवान ने यहां पर भी बताया एक व्युत्पत्ति बताई गई थी कि यह सर्वत्र वसति ततो असो वासुदेव इति तथसौ वसुदेव और दूसरी थी समस्तम अत्र वसति ततो उुत्पत्ति वासुदेवेति गीये दोनों युत्पत्ति के अनुसार वासुदेव शब्द का अर्थ निकलता है जगत का अधिष्ठान एक में देशत अपरिछिन्नता पहले युत्पत्ति के अनुसार वासुदेव पदार्थ वो है जो सर्वत्र विद्यमान है यानी देशत अपरिछिन्न है और दूसरी युत्पत्ति के अनुसार वासुदेव पदार्थ बताया गया जिसमें सब विद्यमान है का मतलब जो सर्वाधिष्ठान है सारा प्रकृति तथा प्राकृत जगत जिसमें अध्यारोपित है उसे कहा जाएगा वासुदेव इस प्रकार वासुदेव शब्द की उत्पत्ति बताने के बाद इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय का मुखत वर्णन करने के लिए कहा गया कि जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं उसे मोक्ष के साधनभूत ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का साधनभूत तत्व विवेक प्रकार भाष्कार भगवान बता रहे हैं तत्वबोध नामक ग्रंथ में ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है कि तत्वबोध के प्रकार को बताने की प्रतिज्ञा की उसमें एक अधिकारिका विशेषण बोधक पद साधन चतुष्टय संपन्न इसमें जो साधन चतुष्टय पदार्थ को नहीं जानता है जिज्ञासु उसने जिज्ञासा की एक प्रश्न के माध्यम से कि साधन चतुष्टय किम साधन चतुष्टय क्या है उसमें चतुष्टय शब्द का तो अर्थ बताया गया था चार का समूह कौन से चार का समूह तो साधन चार साधनों का समूह साधन चतुष्टय कहलाता है वे चार साधन कौन हैं जिनके समूह को साधन चतुष्टय कहा जाएगा वे चार साधन कौन से हैं तो एक एक साधन बताते हुए पहला बताया गया नित्यानित्य वस्तु विवेक दूसरा ईहामूत्रार्थ फलभोग विराग तीसरा शादि षटक संपत्ति और चौथा मुमुक्षुत्व ये चार साधन हैं। इन चार साधनों के समूह का नाम है साधन चतुष्टय और संपन्न शब्द का अर्थ है युक्त विशिष्ट इन चार साधनों से विशिष्ट जो मनुष्य होगा वह तत्व विवेक का अधिकारी है वह यदि वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु का विचार करता है तो उसे मोक्ष का साधनभूत अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता ही है अभी तक इस संसार में जिस किसी को भी मोक्ष हुआ वो तो किससे हुआ है ब्रह्मबोध से ही क्योंकि वेद बताता है ऋते ज्ञानान न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती वो ज्ञान कौन सा अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार उसी से कैवल्या ने मोक्ष होता है और ये ज्ञान तत्व विवेक होता है लेकिन तत्व विवेक जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत तत्व विवेक ठीक ठीक हो जाए तभी वो निवृत्त हो क्या नाम है ब्रह्म ज्ञान होगा ना पूरा भरपेट भोजन होगा तभी क्षुधा की निवृत्ति होगी तृप्ति आएगी आठ दिन का भूखा व्यक्ति है और उसे आधा फुल्का दे दिया तो दो कवल से उसका पेट भरेगा नहीं तृप्ति नहीं होगी उसे क्षुधा की निवृत्ति उसके नहीं होगी ना पूरा भोजन करना होगा तब जाकर के क्षुधा की निवृत्ति होगी ऐसे पूरा पूरा ठीक से अधिकारी बनकर के तत्व विवेक करेगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा अधिकारी को ज्ञान होगा ज्ञान के साधनों से वे अधिकारी हैं इन चार साधनों से विशिष्ट मनुष्य वो यदि वेदांत का विचार करते हैं तो उन्हें अहम ब्रह्मास्मि बोध होता ही है अब ये जो तो चार साधन बताए गए इनमें से एक एक साधन के वाचक शब्द का प्रयोग करके शब्द शब्दमात्र से परिचय करा दिया भाष्यकार भगवान ने कि ये चार साधन हैं, इनके समूह को साधन चतुष्ट करते हैं लेकिन तत्त्व विवेक क्या नाम नित्य वस्तु विवेक यह सुनते ही तत् नित्या नित्य वस्तु विवेक शब्द के अर्थ के रूप में हमारी बुद्धि में किस पदार्थ के आकार की वृत्ति होगी क्या बोध होगा जैसे घटह शब्द सुनते ही या उच्चारण करने से पहले वक्ता के द्वारा मन में घटह शब्द आया तो उसका अर्थ भी आ जाता है घटाकार वृत्ति बनती है ना? ऐसे नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द का श्रवण हुआ सुना इसे तो सुनने वाले के चित्त में नित्या नित्य वस्तु विवेक शब्द सुनने के बाद जिस पदार्थ के आकार की वृत्ति होगी उसी को माना जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक इस शब्द का अर्थ होगा ना तो नित्या नित्य वस्तु विवेक में भी वस्तु के नित्य और अनित्य दो विशेषण है तो नित्या नित्य वस्तु विवेक अनित्य वस्तु विवेक तो नित्य वस्तु क्या है परमात्मा ही नित्य है और परमात्मा से अतिरिक्त जो भी प्रकृति तथा प्राकृतिक जगत है वह अनित्य है इस निश्चय को कहा जाता है नित्या नित्य वस्तु विवेक तो जैसे ही नित्या नित्यानित्य वस्तु विवेक सुनेंगे तो सुस्पष्ट दो पदार्थ बुद्धि में उपस्थित होने चाहिए एक परमात्मा नित्य वस्तु के रूप में और दूसरा अनित्य वस्तु के रूप में सारा कार्य कारणात्मक संसार प्रकृति कारण है और प्राकृत कहते हैं कार्य को वो है आकाश आदि जगत ये उपस्थित होना चाहिए और नित्य परमात्मा ही है अनित्य परमात्मा से अतिरिक्त तो सारा संसार है इस निश्चय को कहा गया नित्यानित्य वस्तु विवेक इसी अभिप्राय से ये नित्या नित्य वस्तु विवेक क एक प्रश्न हुआ उसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म और तदव्यतिरिक्त सर्व अन्यम अयम एवं नित्यानित्य वस्तु विवेक एक ब्रह्म ब्रह्म यानी परमात्मा ही नित्य है और तदव्यतिरिक्त में तत्शब्द तद का अर्थ है परमात्मा और व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ है अतिरिक्त भिन्न तो परमात्मा से भिन्न जो भी है नाम रूपात्मक जगत कहो या कार्य कारणात्मक जगत कहो वह अनित्य है इस निश्चय को कहा जाता है नित्या नित्य वस्तु विवेक और ये निश्चय किसका धर्म है वो कहा रहता है नित्यानित्य वस्तु विवेक उसका कोई मंदिर है वो है अंतकरण का धर्म अंतकरण में रहेगा इसलिए जिस व्यक्ति के चित्त में यह निश्चय है कि परमात्मा ही नित्य है परमात्मा से अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है ऐसी जो एक निश्चाय निश्चयात्मिका वृत्ति है अंतकरण की उसे कहा जाएगा नित्या, नित्या, वस्तु, और ये नित्या, नित्य वस्तु विवेक अरे अंतकरण की वृत्ति जिसके अंदर आ गई नित्य वस्तु विवेक नामक उसे कहा जाएगा चार साधनों में से प्रथम साधन से संपन्न और तीन साधनों की जरूरत है तो दूसरा साधन क्या है इ इह अमुत्र्थ फल फलभोग विराग इसके विषय में प्रश्न है अब कि इमूत्रार्थ फल फलभोग विराग कह वैराग्य कहो या इहा मूत्र फल भोग एक ही अर्थ है ना दोनों एक तो वैराग्य तीन ही अक्षर है इसमें वै रा अर्ग्य और इसमें कितने हैं हात्र अर्थ थोग वि रा ग बारह है चार गुणाधिक शब्द अक्षर आ गए ना इसमें यानी स्वर वर्णों को गिना जाता है व्यंजनों को नहीं लेकिन दोनों का अर्थ एक है वैराग्य कहो या ईहार्थ, मूत्रार्थ फलभोग विराग कहो एक ही बात है तो भगवान भाष्यकार ने फिर वैराग्य सरल शब्द था उसी का प्रयोग क्यों नहीं किया इतना लंबा चार गुना अधिक वर्ण है जिसमें और अप्रसिद्ध भी है ये शब्द इसका प्रयोग क्यों किया इसलिए कि वैराग्य में जो राग है राग का विषय बताने के लिए भी बाकी विराग शब्द से अतिरिक्त फल तक के शब्द भोग तक के शब्द हैं तो इसमें राग और ये उपलक्षण है द्वेष का भी और राग और द्वेष को माना जाता है स विषय स विषय कहते हैं जो विषय के साथ ही रहता है बिना विषय के नहीं होता जैसे ज्ञान है बिना विषय के होता है क्या इच्छा क्या कोई इच्छा है तो तुरंत प्रश्न होगा किसकी इच्छा है जिसकी इच्छा है उसको कहा जाएगा इच्छा का विषय जिस ऐसे ज्ञान हम ज्ञानी हैं तो किसके किसका ज्ञान है आपको जिसका ज्ञान होगा वो उसे कहा जाएगा ज्ञान का विषय ऐसे हमारे चित्त में राग हैं तो पूछा सामने वाला पूछेगा किस विषय में राग है किस विषय का राग है द्वेष है ऐसा किस विषय द्वेष है तो ये राग द्वेष स विषय ही होते हैं खाली वैराग्य कहेंगे तो अर्थ निकलेगा राग द्वेष रूप मल का अभाव राग और द्वेष दोनों क्या हैं अंतकरण की अशुद्धि है मल है और इस मल का अभाव वैराग्य कहलाएगा तो ये जो वैराग्य है उसमें आया हुआ राग शब्द द्वेष का भी उपलक्षण होने से राग का अर्थ है राग द्वेष और राग द्वेष सब विषय ही होते हैं तो उनका विषय किस विषयक राग का अभाव वैराग्य कहलाएगा किस विषयक द्वेष का अभाव वैराग्य कहलाएगा तो इसके लिए वो विषय बताए गए आपके हा मूत्रार्थ शब्द से अर्थ शब्द का अर्थ है विषय और यह शब्द का अर्थ है इस लोक तो के अवंतर दो भेद किए जाते हैं यह लोक परलोक तो यह लोक को कहा जाता है इस लोक के विषय को कहा जाता है इथ इस लोक के विषय और आमूत्र शब्द का अर्थ होता है परलोक तो आमूत्रार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा परलोक के विषय तो इस लोक के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंधक और परलोक के विषय जो शब्द स्पर्श रूपरत गंध है इन्हें कहा जाएगा ईहा मुत्रार्थ शब्द से और इनके फिर अवांतर दो भेद हैं इस लोक के विषय के भी परलोक के विषय के भी दो भेद कौन से एक अनुकूल ोक के विषय और प्रतिकूल यह के विषय ऐसे परलोक के भी अनुकूल विषय और प्रतिकूल विषय तो जो इहलोक तथा परलोक के अनुकूल विषय होंगे उनमें सर्वसाधारण का राग होता है राग यानि आसक्ति और वो आसक्ति भी चित्त का ही धर्म है तो सर्वसाधारण जो प्राणी है उनके चित्त में आहिक पारलौकिक अनुकूल विषय विशे, विषयक राग यानी आसक्ति होती है और जो यह लोक तथा परलोक के प्रतिकूल विषय है तद विषय होता है द्वेष। क्या होगा द्वेष होगा और ये किसके अंदर होगा जो सामान्य व्यक्ति होंगे उनके अंदर अज्ञानी अविवेकी और जो विवेकी होगा उसके अंदर इस लोक के विषय और परलोक के विषय चाहे अनुकूल हो तो उनके विषय में राग नहीं रहेगा और प्रतिकूल यह लो, पर लोक परलोक के विषयों के विषयक द्वेष भी नहीं रहेगा राग द्वेष रहित चित्त रहेगा उस व्यक्ति का किसका जिसके अंदर प्रथम साधन है जो यह अर्थ है अनुकूल प्रतिकूल और अमूत्रार्थ है अनुकूल प्रतिकूल इसे नित्यानित्य वस्तु विवेक में जो दो वस्तु बताई गई है एक नित्य वस्तु एक अनित्य वस्तु इनमें से नित्य वस्तु कोटि में लिया जाएगा या अनित्य वस्तु कोटि में लिया जाएगा विषयों को विषय अनित्य वस्तु है कि नित्य वस्तु है नित्य वस्तु क्या है ब्रह्म ही ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ब्रह्म है तो ब्रह्म नहीं है तो तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम तो ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी है वो अनित्य है तो शब्द स्पर्श रूप रस, गंध चाहे यहां का हो या परलोक का हो तदव्यतिरिक्त होने से ब्रह्म व्यतिरिक्त होने से अनित्य है और जब अनित्यत्वेन रूपेण ज्ञात वस्तु होती है तो जैसे दिन और रात आने जाने वाली है अनित्य है दिन और रात रात्र दोनों अनित्य होने से आते हैं जाते हैं उसके विषय में विवेकी आग्रह नहीं रखता कि दिन ही हमेशा बना रहे रात्रि आए ही ना रात्रि आई तो निकल जा रा, रात्रि और दिन के प्रति विवेकी व्यक्ति के चित्त में राग या द्वेष नहीं होगा क्योंकि आगमा पाइए अपने आप कैसे करेगा अपने आप में राग का मतलब होता है आसक्ति आसक्ति का, का कारण होता है विषय चिंतन गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण में क्या बताया बता ध्यान घस्ते सुपजाय तो वहां संग शब्द का जो अर्थ है वही यहां पर राग शब्द का अर्थ है तो ध्यायतह यानी चिंत किसको तो विषया तो आपके चिंतन का जो विषय होगा जिसका आप चिंतन करोगे उस चिंतनी चिंतन के विषयभूत तो चिंतनीय पदार्थ के विषय में चिंतक की बुद्धि में राग या द्वेष होगा तो विवेकी व्यक्ति नित्य वस्तु का चिंतन करेगा या अनित्य वस्तु का चिंतन करेगा हा? नित्य का ही करेगा और नित्य कौन है परमात्मा तो उसके चित्त में आसक्ति होगी किसके विषय में परमात्मा के विषय में परमात्मा विषय आसक्ति का, का दूसरा नाम है भक्ति शब्दादि विषय विषयक आसक्ति का नाम है आसक्ति राग तो उसके अंदर भक्ति आएगी परमात्मा का चिंतन करने वाले के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो ये जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक करने वाला व्यक्ति उसके दृष्टि में यह अमूत्र जो अनुकूल प्रतिकूल विषय है ये ब्रह्म व्यतिरिक्त होने से अनित्य है अनित्य होने से राग द्वेष उनके विषय में नहीं करेगा उनका चिंतन ही नहीं करेगा जो नित्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसके चिंतन में लगा रहेगा में भी देखा जाता है सर्वसाधारण व्यक्ति में भी सब के चित्त में एक ही वस्तु का चिंतन होता है क्या एक ही विषय का चिंतन होता है किसी को भजन प्रिय लगेगा तो किसी को सिनेमा के गाने अच्छे लगेंगे किसी को प्रशंसा अपनी सुनना अच्छा लगेगा तो किसी दूसरे की निंदा करना अच्छा लगेगा ये सब अलग अलग रूप किसी को मीठा खाना अच्छा लगेगा किसको जो है तीखा खाना अच्छा लगेगा किसी को गरम खाना अच्छा लगेगा गरम गरम तो किसी को जो है मध्यम ये सब रूप अलग अलग है ना तो जिस विषय का संस्कार ज्यादा बुद्धि में होगा उसी का चिंतन स्वभाव तो उसमें होगा और उसके प्रति रागद्वेष बनेगा तो इसलिए ये पूछा गया कि यह अमूत्रार्थ फल भोग विराग कह तो इसमें से हम लोगों ने ईहा अर्थ शब्द का अर्थ समझ लिया इस लोक के अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय परलोक के अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय ये अमूत्रार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा और उन विषयों का जो फल है विषय से होने वाला जो सुख और दुख उसे कहा जाएगा यहामूत्रार्थ फल एक एक शब्द जुड़ता जा रहा है ना तो वो हुआ सुख दुख अनुकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाली जो चित्त में मोद प्रमोद प्रिय मोद प्रमोद रूप वृत्ति हैं वो किसकी वृत्ति है चित्त की ही है इसलिए ये भी चित्त में ही होगा सुख दुख इसलिए गीता के तेरहवें अध्याय में सुख दुख को भगवान ने क्षेत्र कोटि में लिया है ना, क्षेत्रज्ञ है परमात्मा और क्षेत्र है बाकी सभी अनात्म वस्तु जिसको यहां पर अनित्य कहा जा रहा है और उस अनित्य पदार्थ में गिना है सुख दुख को भी, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ये तत् क्षेत्रम ये क्षेत्र है तो इस प्रकार ये जो सुख दुख हुआ ये इहा मुत्रार्थ फल शब्द का अर्थ निकलेगा और वो जो इहा मुत्रार्थ फल शब्द का अर्थ तो सुख और दुख है इनका इन दोनों में से किसी एक का अनुभव एक व्यक्ति एक समय या तो सुख का अनुभव कर सकता है या तो दुख का अनुभव करता है एक व्यक्ति के मन में एक समय एक ही वृत्ति यानी अनुभव रूपा वृत्ति बनेगी या तो सुखानुभव रूप वृत्ति बनेगी या तो दुखानुभव रूप वृत्ति बनेगी इसलिए अन्यतर शब्द का अर्थ होता है दो में से एक तो ये जो फल शब्दी तो सुख दुख है विषय से उत्पन्न होने वाला और उन सुख दुख विषयक अनुभव का नाम है भोग भोग शब्द का अर्थ क्या निकलेगा सुख दुख इन दो में से किसी एक का अनुभव कहलाता है भोग पदार्थ हम, हम, हम भोग रहे हैं भोग रहे का मतलब अनुभव कर रहे हैं किसका अनुभव कर रहे हैं यदि अनुकूल परिस्थितियां हैं तो सुख का भोग कर रहे हैं सुखानुभव कर रहे हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो माना जाएगा दुख का अनुभव कर रहे हैं वो दोनों भी सुखानुभव भी दुखानुभव भी कहलाता है भोग तो यह अमूत्रार्थ फल भोग शब्द का अर्थ निकला विषय से उत्पन्न हुए सुख दुख में से किसी एक का अनुभव भोग और उस अनुभव के प्रति वैराग्य सामान्य व्यक्ति को अनुकूल परिस्थिति में सुख का अनुभव हुआ तो उस अनुभव के तथा अनुभव कराने वाली परिस्थिति के प्रति आसक्ति हो जाती है तो उसे तो कहा जाएगा भो, भोग राग यह अमूत्रार्थ फल भोग राग सामान्य व्यक्ति के चित्त में होने वाली आसक्ति और प्रतिकूल परिस्थिति के समय दुखानुभव हो रहा है तो उस दुखानुभव तथा उस दुखानुभव को कराने वाली परिस्थिति के प्रति जो द्वेष होगा सामान्य व्यक्ति के चित्त में वो विराग शब्द से लेना है उपलक्षण विधाया और विराग में वी शब्द बता रहा है उनका अभाव उनका न होना तो नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा तो विवेकी व्यक्ति समझेगा जब हमारा प्रारब्धगत पुण्य रूप फल प्र, पुण्यात्मक प्रारब्ध फलोन्मुख होता है उसके कारण अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, और उन अनुकूल परिस्थितियों में प्रिय मोद प्रमोद रूप सुख दुख होता सुख होता है और उसका अनुभव हो रहा है ये तो जब तक पुण्य रहेगा तब तक होगा ही होगा लेकिन कर्म का फल ऐसा कोई है नहीं जो हमेशा रहता हो कर्म फल मात्र अनित्य है ना तो अनित्य होने से पुण्य कर्म का फलभूत सुख दुखानु सुखानुभव भी और दुखानु पापात्मक प्रारब्ध का फल जो दुखानुभव है ये भी हमेशा नहीं होगा जब तक प्रारब्ध कर्म का भोग करके ही यानी फल का अनुभव करके ही नाश होता है ना तो जब तक पुण्यात्मक प्रारब्ध है और उसका फल सुखानुभव होता रहेगा और वो सुखानुभव से पुण्य क्षीण होता जाएगा प्रारब्धगत जब पूरा हो जाएगा तो सुख का अनुभव होना बंद हो जाएगा उसके बाद पापात्मक प्रारब्ध आएगा वो अपना फल देगा तो जैसे पुण्यात्मक प्रारब्ध आया अनुकूल परिस्थिति लाया कुछ समय तक सुखानुभव करके समाप्त तो हो गया ऐसे पापात्मक भी प्रारब्ध समाप्त तो होगा दुखानुभव करा करके इस विचार से वह अनित्य पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं करता है ये अनित्य वस्तु आ, क्या नाम विवेक का फल हो जाएगा इूत्रार्थ फल भोग विराग इसी दृष्टि से यहां पर इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि ईह यानी इस विषय के इस लोक के विषय वो कौन है तो स्रक चंदन वनितादिशु यह यह शब्द का अर्थ कर दिया ये अर्थ कौन होगा अर्थ पदार्थ बताया गया स्रक चंदन वनितादि शब्द से स्रक किसको कहते हैं स्रक कहते हैं माला को चंदन किसी को महात्माओं को यदि रवेदार नहीं पत्थर के पथरी रुद्राक्ष की बारीक माला मिल जाए तो ये वो पहनने में अच्छी मानी जाती है तो वो हो जाती है वो माला के प्रति ही आसक्ति यदि विवेक नहीं है तो कोई मोती की माला रत्न की माला जिसके जिसका महत्व तो जिसके प्रति है वो माला मिल गई तो स्रक और चंदन सुगंधित चंदन केसर आदि डाला हुआ और वो लगाने के लिए आसक्ति हो जाती तो स्रक चंदन ये सब विषय है यह अर्थ है और वनिता नीता या भार भ भारजते है ना तो स्रक चंदन वनिता आदि और आदि शब्द से और भी विषय लीजिए आदि और इनके प्रति ये इस लोक के स्रक चंदन वनिता आदि और अमूत्र इसमें अमूत्र शब्द का अर्थ कर दिया स्वर्ग भोगेशु यानी अमूत्रार्थ फल भोग का अर्थ निकलेगा अमूत्र शब्द लिख करके आगे कहा कह रहे हैं कि स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम राहित्य शब्द का अर्थ होता है अभाव इच्छा राहित्य इच्छा का अभाव अज्ञानी को अविवेकी को इस लोक के जिन विषयों के प्रति राग आसक्ति होती है उन विषयों के प्रति अनासक्ति कहो या इच्छा का अभाव कहो ऐसे परलोक के विषय में भी ये हैं वैराग्य पदार्थ आदि शब्द से सब हो आएगा वित्त पुत्रेशना लोकेशना के विषय भूत तो पुत्र वित्त और लोक पुत्र और वित्त हैं साधन लोक है उसका फल तो साध्य साधन रूप जो पदार्थ और उनके तद विषय इच्छा का अभाव उनके उनके विषय में अनाशक्ति ये वैराग्य है ये द्वितीय साधन है इच्छा और इच्छा राहित कहा होगा इच्छा जहां रहेगी वहीं पर इच्छा का अभाव भी होगा यदि वो यानी दो व्यक्ति हैं एक अविवेकी है एक विवेकी है अविवेकी को तो इस लोक के परलोक के सृग चंदनादि के प्रति राग होगा इच्छा होगी कि हमें प्राप्त हो जाए को उनमें अनिततादि दोष दर्शन होने से अनित्य पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है ना। स्दोष पदार्थ को प्राप्त करने की किसी को इच्छा नहीं होती है तो इसलिए इच्छा का अभाव होगा विवेकी में और वो इच्छा इच्छाभाव रूप वैराग्य रहेगा चित्त में विवेकी के चित्त में ये चित्त का ही धर्म है वैराग्य भी जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक चित्तगत वृत्ति है चित्त का धर्म है मन का धर्म है ऐसे वैराग्य भी मन का ही धर्म है पत्नी इसका अर्थ लगाना बंद कर दे या नहीं लेकिन उसके बिना मन विचलित ही रहे ये ठीक नहीं मान लो माला अच्छी से अच्छी आपको रुद्राक्ष की किसी भक्त ने भेंट कर दी पहन रहे हैं आप लेकिन हरी की पेड़ी गए उतार करके रखी डुबकी लगाने के लिए और कोई आपका भगत दूसरा आ गया और ले गया तो फिर मन विचलित नहीं होना चाहिए तो उदासीन भाव से जो साधु की वेशभूषा बताई हुई है अलंकार बताए हैं वो पहन पहन ले और लेकिन कभी वो आपसे बिछुड़ गए तो उसके कारण मन को आत्मचिंतन से विचलित न होने दे हां हा? बाकी राजपाट छोड़ा नहीं जनक जी ने लेकिन वैराग्य था उनके अंदर और वैराग्य था इसका द्योतक है याज्ञवल के जी ने जो योग आगनी से वो ये सब ये कर दिया था तो बाकी लोग तो याज्ञल के जी के शिष्यों में से ही जिधर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी उधर पहले आग लगी ये सूचना मिलते ही ग्रंथ जहाँ के वहां छोड़ करके अपना सामान बचाने के लिए गए और फिर सूचना आ रही कि राज दरबार में आ गई आग आपका कमरा जल रहा है कोषागार जल रहा है लेकिन ये कहते हैं मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दहेती कश्चन जनक जी याज्ञवल्की जी को कहते हैं वेदांत उपदेश आप करते रहिए मिथिला जल रही है कोई बात नहीं मेरा तो कुछ नहीं जल रहा है क्योंकि असंगोही ही अयम पुरुष इसे वैराग्य कहा जाता है तो शमाधि षटक संपत्ति कह काटक शट, संपत्ति का ये तृतीय साधन विषयक प्रश्न है तो शमादिष्ट इसमें सटक शब्द का अर्थ क्या है छे का समूह गीता में कितने षटक है तीन छे छे अध्याय के एक एक सटक करेंगे तो अठारह अध्याय तो छह सटक ऐसे ये यहां पर एक सट का है जिसको तृतीय साधन के रूप में साधन चतुष्टय में गिना है छे का समूह वो कौन है छे तो पहले नाम मात्र से जिन छे के समूहों को समाधि सटक कहा जा रहा है उनका परिचय कराते हैं कि शमो दमह उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान समाधानन चेति ये छे है शम एक साधन है छ में से दूसरा है दम तीसरा है उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान ये छे हो गए ना तो समाधि सटक में आदि शब्द से बाकी पांच को लेना और शम के लिए तो शम शब्दाय आया ही है तो यह समाधि सटक कहलाता है साधन चतुष्टय में जो तृतीय साधन है छे अवंतर साधनों का समूह ये भी होना चाहिए खाली नित्यानतेवेक हो वैराग्य हो इतने मात्र से काम नहीं चलेगा साथ में होना चाहिए आपके ये भी छधन साधन अवंतर छह साधनों का समूह अब इन छह में से शम शब्द का नाम मात्र तो सुना लेकिन अर्थ क्या है शम पदार्थ किसको कहा जाएगा दम किसको कहा जाएगा जिनसे युक्त होने पर समाधि षटक संपन्न है कहा जाएगा ऐसे शम पदार्थ दम पदार्थ उपरती पदार्थ तितिक्षा पदार्थ विषयक प्रश्न है पहला है कि सम नामक पदार्थ कौन है शमह किसको कहा जाएगा तो कहते अंतर इंद्रिय निग्रह इंद्रिय दो प्रकार की होती हैं बाह्य इंद्रिय अंतर बाह्य इंद्रिय के अवान्तर फिर दो भेद ज्ञान ज्या, ज्ञानेन्द्रिय और करम और ज्ञानेंद्रिय के भी पांच और कर्मेंद्रिय के भी पांच भेद होंगे पहले मूल में दो हो गए इंद्रिय कहने से तो सब लिए जाएंगे अंतर बा, बाह्य उसके बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय अंतर इंद्रिय हैं मन अंतकरण अंतर इंद्रिय कहो अंतकरण कहो और उसके अवान्तर फिर चार भेद बताए जाएंगे अंतकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतर इंद्रिय के अवंतर चार भेद और बाह्य इंद्रिय के पहले दो भेद हुए कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय फिर उन दोनों के पांच पांच भेद हैं ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं श्रोत्र त्वक नेत्र फिर रस रसन घ्राण ये पांच हैं ज्ञान इंद्रिया स्रोत्र ने कान जिससे आप शब्द श्रवण करते हैं शब्द का ग्राहक इंद्रिय स्रोत इंद्रिय तो इंद्रिय है स्पर्श नामक विषय का ग्राहक और रूप का ग्राहक है चक्षु और रस नामक विषय का ग्राहक है रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय है गंध नामक विषय की विषय का ग्रहण करने वाला तो इस प्रकार ज्ञान इंद्रिय पांच और कर्म इंद्रिय पांच वाक यानी जिससे वदनादि व्यापार होता है और हस्त आदान प्रदान करता है लेना देना जिससे करते हैं गमनागमन जिससे होता है वो पाद यानी पैर और मलमूत्र विसर्जन के लिए दो इंद्रिय इस प्रकार ये पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय और अंतकरण उच्च अंतकरण के चार अंतकरण चतुष्ट करेंगे तो इस प्रकार ये हो जाते हैं चौदह इंद्रिया अवांतर भेद को लेकर के उनमें से जो अंतर इंद्रिय हैं अंतकरण चतुष्ट इनका निग्रह मनोनिग्रह शम कहलाएगा और ये शम नामक साधन जिसके अंदर है उस व्यक्ति को कहा जाएगा शांत बाकी की चर्चा करते हैं हम लोग कल आज तो ज्यादा ही हो गया पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमितदर्णापूर्ण उदचश पूर्णम पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शाति